माँ जैसे कोई बीमार है तो उसके लिए पहले से ही निकाल कर रख देना होता है इसलिए भोजन मिलने पर उनकी ही कृपा से भोजन मिला यह सोचकर उनका स्मरण करके खाना उससे दोस्त नहीं होगा सुरेन बाबू माँ मन की जो अवस्था है उसके बारे में क्या कहूँ आप तो भीतर की सब बात जानती हैं और जान ही रही हैं जिस बीमारी से कई सालों से भुगत रहा हूँ आपकी कृपा न रहने से अब तक मर ही गया होता माँ हाँ बेटा संसार में जो कष्ट है उसके बारे में क्या कहना कष्ट का अंत नहीं है तुम लोगों को तो है ही ठाकुर ने भी मुझे कैसा रखा है इस लड़के राधू को लेकर क्या क्या न कष्ट भोग रहे हूँ सुरेन बाबू हाँ माँ यहाँ की ऐसी अवस्था देख ही मन को समझाता हूँ उससे साहस होता है जब मां संसार की यंत्रणा देख रही है तो दया होगी ही माँ कोई भय नहीं बेटा ठाकुर है वे ही तुम्हारे इहलोक परलोक में सब रक्षा करेंगे सुरेन बाबू माँ मैं दूर में पड़ा हूँ अच्छा स्वप्न क्या सत्य है मां हां सत्य नहीं तो और क्या उनका स्वप्न सत्य है उनके बारे में हुए स्वप्न की बात वे स्वयं अपने सामने में बोलने से मना करते थे सुरेन्द्र बाबू ठाकुर कैसे थे न देखा न जाना हमारे लिए तो ठाकुर कहिए या जो भी कहिए सब कुछ यही आप ही हैं माँ डर की कोई बात नहीं है बेटा ठाकुर देखेंगे यह लोग परलोक सब देखेंगे सब रक्षा करेंगे भोजन के बाद वे लोग रवाना हुए साथ में वरदा मामा भी थे वे कलकत्ते जावेंगे धीरे धीरे वे लोग उत्तर तरफ के मैदान में पहुँचे माँ भी कुछ दूर तक जाकर जब तक वे लोग दिखाई पड़ते रहे देखती रही ये सुरेंद्र बाबू जब बल्ला रतनगंज स्कूल में हेड मास्टर थे तो उस समय वहाँ के कसाईयों द्वारा जीवित गायों का चमड़ा खींच निकालने की खबर सुनकर बहुत दुखित हुए थे एक दिन दुष्टों ने वह कार्य स्कूल के सामने किया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 इस घटना को लेकर मुकदमा चला उसका परिणाम आसान रूप न होने पर भी धीरे धीरे यह जघन्य कार्य पूर्णतः बंद हो गया 11 जून 1913 सौ बाटी दोपहर में माँ के घर के बरामदे में मैं एक व्यक्ति के साथ खाने बैठा माँ राधु कह रही थी कि इस बार कुआर के महीने में भयानक मार काट होगी ऐसा पंचांग में लिखा है मैं मार नहीं महामारी बातचीत के बीच माँ ने कहा ठाकुर के आविर्भाव के साथ सतयुग का आरंभ हो गया है उनके साथ सब विशेष लोग आए हैं यह नरेंद्र सप्तर्षियों में से प्रमुख ऋषि था ठाकुर चाहते तो कह सकते थे वह सौ ऋषियों में से एक था ऐसा न कर कहकर उन्होंने उसे महान सप्तर्षियों में से एक बताया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 सही बात है